अथर्वेदी मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के सप्तम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सप्तम मंत्र में मंदब्रह्मविद अधिकारी को क्रम मुक्ति की साधन भूता सगुन ब्रह्मोपासना बताई जा रही है मध्यम अधिकारी के लिए ओंकार आलम्बनक निर्गुण का ही ध्यान बता और उत्तम अधिकारी के लिए ज्ञान निर्गुण का अधम अधिकारी के लिए सगुण ब्रह्मोपासना क्रम मुक्ति का साधन है तो श्रुति सप्तम मंत्रात्मिका ब्रह्म में स्वतः तो निर्गुणत्व तो होने से उपासना उपयोगी जो गुण बताएगी वे जो स्वरूपतः निर्गुण हैं वह आरोपित गुण वाला ही होगा और उसमें गुणों का आरोप बिना उपाधि के होगा नहीं इसलिए माय, माया रूप उपाधि निमित्तक गुण बताए कुछ तीन मंत्र के पूर्वार्थ में सर्वज्ञत्व सर्ववित्व सर्वेश्वरत्व ये मायोपाधिक गुण है ब्रह्म में और अध्यात्म उपाधि निमित्तक गुण बताए गए मनोमयत्व प्राण शरीर नेतृत्व तो अधिदेव उपाधि माया निमित्तक सर्वज्ञत्व सर्ववित्व सर्वेस्वरत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म का तथा आध्यात्म उपाधि मन एवं सूक्ष्म शरीर निमित्तक जो मनोमयत्व प्राण शरीर नेतृत्व गुण है इनसे विशिष्ट ब्रह्म का ध्यान करना है तो मायोपाधिक वाला और अध्यात्म मनादि गुण वाला ब्रह्म का ध्यान कहाँ करना अलग अलग स्थान पर करना है दोनों क्या? दोनों का ध्यान या एक ही स्थान पर करना है ये ध्येय अलग अलग है कि एक ही है तो कहा जो माय उपाधिक है अधिदैव में वही अध्यात्म में मन आदि उपाधिक है और वह ध्यान करने के लिए आध्यात्म में हृदय उसका स्थान है इसलिए कहा दिव्य ब्रह्मपुर शब्दित जो हृदय और उस रधे अंतर जो योम शब्दित आकाश उस आकाश में आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है और अध्यात्म में वही अन्न शब्द से अन्न का परिणाम रूप जो स्थूल शरीर और स्थूल शरीर में भी हृदय शब्दित हृदय सन्निविष्ट में हृदय शब्दित बुद्धि का गोलक अन्य इस शब्द से लेना है हृदय शब्द से तो लेना है हृदय स्था बुद्धि और अन्न शब्द से लेना है अन्न का परिणाम अन्न में कोष ये जो स्थूल शरीर और इस स्थूल शरीर में भी जहा बुद्धि रहेगी उसकी अभिव्यंजिका वहीं पर ये रहेगा तो बुद्धि का गोलक है स्थूल शरीर में हृदय तो हृदय में बुद्धि को अच्छी तरह से अवस्थित कर दिया तो माना जाता है ब्रह्म का शरीर में अवस्थान हुआ बुद्धि को उसके गोलक गोलक में ठीक से अवस्थित करना ही ब्रह्म का अन्न शब्दित्व शरीर में अवस्थित होना है इससे अलग कोई दूसरा प्रकार अंतर नहीं है ब्रह्म के शरीर में अवस्थित होनेगा शरीर में बुद्धि को अवस्थित कर दिया और उसमें सर्वत्र व्यापक ब्रह्म का चैतन्य स्वरूप प्रतिबिंबित हुआ अभिव्यक्त हुआ तो बुद्धि में हुआ इसलिए यही माना गया ब्रह्म का अवस्थान चित्त स्वरूप की अभिव्यंजिका बुद्धि चित्त स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाली बुद्धि यदि शरीर में स्थित हो गई तो माना गया चित स्वरूप ब्रह्म भी शरीर में स्थित हुआ इसलिए अन्य हृदय सन्निधाय प्रतिष्ठित हाँ कि ब्रह्म इस शरीर में प्रतिष्ठित है लेकिन शरीर में उसके प्रतिष्ठान का यानी अवस्थान का प्रकार क्या है जैसे आप आकर के कारपेट पर पे बैठ गए क्या ऐसा ही हृदय में बैठा है ब्रह्म या पंखा छत से जैसे अटका है तो माना जाता है ये शिलिंग आश्रित है पंखा ऐसे ब्रह्मा शरीर में आकर के कहीं ना कहीं अटका हो तो शरीर आश्रित उसे माना जा रहा हो तो प्रकार बताना है तो प्रकार है ब्रह्म की अभिव्यंजिका बुद्धि शरीरस्थ हृदय रूपी अपने गोलक में अवस्थित हुई वह अपने आप नहीं हुई उसे अवस्थित कर दिया इस चेतन ने तो ये अपनी अभिव्यंजिका बुद्धि को उसके गोलक में अवस्थित करना ही शरीर में ब्रह्म का अवस्थान है हाँ ये अभ्यास नहीं वो तो है और बाकी ध्यान करना है कि वो हृदय में अवस्थित जो ब्रह्म है वो मैं हूँ ऐसा ध्यान करना ये अभ्यास करना बाकी ब्रह्मा शरीर में स्थित है तो किस प्रकार से स्थित है वो प्रकार श्रुति बता रही है। हाँ, हाँ तो उसका अभ्यास कर अभ्यास क्या करना है कि वो मैं हूँ बुद्धि से अभिव्यक्त होने वाला ब्रह्म मैं हूँ वह अध्यात्म में मनोमयत्व प्राण शरीर शरीर नेतृत्व गुण से युक्त है और उसी में अधिदैव उपाधि को लेकर के सर्वज्ञत्वादि भी गुण है और उन गुणों वाला कोई अलग मेरे से नहीं वह मैं हूँ ऐसा चिंतन ये अहग्रह उपासना हो जाएगी सगुन ब्रह्म की उपासना होगी और उसे ऐसा ध्यान करते करते जब बुद्धि विक्षेप नामक दोष से रहित हो जाती है स्थिर हो जाती है सूक्ष्म हो जाती हैं सर्वज्ञत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म बाकी जो जगत के स्थूल पदार्थ हैं जिनका अनादि काल से असंख्य जन्मों से ग्रहण करती आ रही है बुद्धि उसके कारण स्थूल हो गई बुद्धि जिन पदार्थों का ग्रहण करती है माना जाता है वह वैसी ही है मात्र स्थूल पदार्थों का ही ग्रहण करेगी तो उसे कहा जाएगा स्थूल सूक्ष्म पदार्थ ग्राही होगी तो सूक्ष्म और सूक्ष्मतम पदार्थ ग्राही होगी तो सूक्ष्मतम कहलाएगी तो सूक्ष्मों में भी अति सूक्ष्म है अणिमा है कौन ये ब्रह्म उसे छांदोगी उपनिषद में अणिमा कहा ना स येषो अणिमा अनीमा का अर्थ होता है अति सूक्ष्म जितने भी सूक्ष्मे न, न प्रसिद्ध पदार्थ हैं उनमें अति सूक्ष्म वो है ब्रह्म और उसका मय के रूप में ध्यान करते करते बुद्धि में जो स्थूल पदार्थों का ग्रहण करते करते स्थूलता दोष आया था और ये हैं अपरिवर्तनशील कौन ध्येय ब्रह्म और जगत की अन्य वस्तुएं हैं परिवर्तनशील उसके कारण अस्थिर बुद्धि थी अस्थिर पदार्थों का चिंतन करने से अस्थिर हो गई थी विक्षिप्त हो गई थी दोष से भी युक्त थी तो स्थूलत्व और विक्षेप नामक जो दोष हैं जो निर्विशेष ब्रह्म के निर्गुण ब्रह्म के आत्म रूप से साक्षात्कार में प्रतिबंधक है वह इस उपासना से बुद्धि का स्थूलत्व और विक्षेप चांचल्य दूर होगा बुद्धि समाहित हो जाएगी सूक्ष्म होगी तो दृश्यते सूक्ष्मया बुद्ध्या दृश्यते तोग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी तो अग्रया बुद्धि है एक अग्र बुद्धि तो विक्षेप रहित हो जाएगी तो एकाग्र हो जाएगी विक्षेप है चांचल्य उसकी चंचलता चली जाएगी स्थिर होगी और सूक्ष्म भी हो जाएगी सूक्ष्म आदि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का मय के रूप में ध्यान करते करते तो इन स्थूलत्व तथा चांचल्य दोष से रहित हुई बुद्धि अग्रिया तथा सूक्ष्म होगी और अग्रियाबु सूक्षमा बुद्धि निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से ग्रहण करने योग्य है तो ग्रहण करने योग्य हो जाएगी और फिर ब्रह्मलोक में जाकर के ये निर्विशेष ब्रह्म का ब्रह्मा जिसे उपदेश प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करेंगे क्रम मुक्ति की साधनभूता उपासनाएं जो मंद मध्यम अधिकारी कर रहे हैं वे वहाँ पर यहाँ जो उपासना होगी उसका परिपाक होगा तो फल होगा स्थूलता और चांचल्य दोष से बुद्धि का रहित होना और चले जाएंगे वहां ब्रह्मा जी से यहां पर ही जिन्होंने निर्विशेष का ध्यान किया है मध्यम अधिकारियों ने ओंकार आलम्बन लेकर के तो वहां थोड़े से निर्देश मात्र से ब्रह्मा जी के अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार प्राप्त करेंगे और जिन्होंने शगुन का ध्यान किया है उन्हें अधिक वेदांत का चिंतन करके फिर जो शगुण है हमारा हमने जिसका ध्यान किया है उसमें सर्वज्ञवादि गुण मायादि उपाधि निमित्तक हैं आरोपित हैं और स्वतः वह निर्गुण ही हैं निर्विशेष ही हैं विशेषताएं जितनी हैं वह सब औपाधिक है यह विवेक प्राप्त होगा वहां पर ब्रह्मा जी से वेदांत स्वाध्याय करके और अहम ब्रह्मास्मि ऐसा फिर निर्विशेष का बोध होगा उस बोध का स्वरूप और उत्तम अधिकारी को तो यहीं पर होगा इसलिए तीनों का बोध का स्वरूप एक जैसा ही होगा ज्ञान का विषय जो ब्रह्म है वह एक होने से एक आकार होने से वो प्रज्ञान घन मात्र है निरति से आनंद स्वरूप मात्र है इसलिए निर्विकार चिदानंद मय हूं यही बोध उत्तम अधिकारी को जो मानव शरीर में होगा वह क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं करके ब्रह्मलोक गए हुए जो है मंद मध्यम उन्हें ब्रह्मलोक के शरीर में होगा उसका कोई ज्ञान का अतिशय नहीं रहेगा ज्ञान में यानि अंतकरण की एक परमात्मिका वृत्ति है ज्ञान उसमें विशेषताएं होती हैं विषय के सविशेष होने से ज्ञान में विशेषताएं यानी भेद होगा अलग अलग होगा ज्ञान और विषय यदि एक ही है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म तो वो चाहे मृत्युलोक में प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयनी साक्षात्कारात्मिका वृत्ति उत्तम अधिकारी के चित्त में उत्पन्न हो जाए या ब्रह्म लोक में उत्पन्न हो जाए उसका विषय एक होने से किसी के भी चित्त में हो मानव के चित्त में हो या देवताओं के चित्त में हो वह एकाकार रहेगी विषय के भिन्न होने से भिन्न होती है वो विषय भिन्न भिन्न नहीं है निर्विशेष ब्रह्म एक है शादन्य। हाँ शादन्य। हाँ तो वह ज्ञान मंत्र के अंतिम पंक्ति में बताया कि तद विज्ञाने न धीरा तो धीर का अर्थ है विवेकी और विवेक है उपाधि तथा उपहित का परस्पर भेद ज्ञान ये अलग अलग है और सर्वज्ञवादि गुणों का आश्रय बना है ब्रह्म स्वतः नहीं जिस मायादि उपाधि के कारण वह मायादि उपाधियां ब्रह्म के स्वरूप अंतपाती नहीं है वह तो स्फटिक के पास में रखे हुए जपा कुसुम के तरह है अपने सर्वज्ञानादि गुणों का समीपवर्ती चित्त घन परमात्मा में आरोप करती है जैसे जपा कुसुम अपनी लाली माँ का आरोप स्फटिक में करके लोहित का यह प्रती कराता है ऐसे उपाधि निमित्तक है मन रूप उपाधि निमित्तक प्राण शरीर नेतृत्व आदि ये सब गुण हैं औपाधिक उस उपाधि से विवेक हो गया है जिनको तो वह निर्विशेषी रूप से निश्चित होगा और वो निर्विशेष ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव विज्ञान कहलाता शास्त्र आचार्य उपदेश जनित उपाधि से विविक्त निर्विशेष प्रज्ञान घन ब्रह्म मैं हूँ इत्याकारक प्रमा और इस प्रमा से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयक अज्ञान निवृत्त होता उस अज्ञान की निवृत्ति ही परिपश्यंती शब्द से कही जा रही है तो अज्ञान निवृत्त हो जाए तो फिर सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित जो परिपूर्ण वस्तु है वह मैं हूं ऐसी उपलब्धि होती है यह उपलब्धि परिपश्यंती शब्द से कही जा रही है यानी वो स्वतः ही परिपूर्ण वस्तु मय के रूप में स्फुरित हो रही है वह वृत्ति तो शास्त्र आचार्य के उपदेश से उत्पन्न हुई वृत्ति है विज्ञान वह तो साधन है विज्ञान तृतीय विभक्ति है तृतीय विभक्ति होती है साधन अर्थ में तद परिपश्यंती में इसलिए वो जो विज्ञान है वो तो हुआ साधन और उस साधन का स्वरूप है शास्त्र आचार्य उपदेश जनित अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारिका प्रमाण और उसका फल है परिपश्यंति विज्ञानी न परिपश्यंती कहा है ना तो ब्रह्मा का तो फल होता है अज्ञान की निवृत्ति तो अज्ञान निवृत्त होते ही फिर वो स्वयं प्रकाश जो ब्रह्म है वह मय के रूप में स्फुरित हो जाता है उसे स्फुरित करने के लिए वो तो बिंब है फल व्याप्ति नहीं है वह वृत्तिस्तचिदाभाष से भाषित नहीं होगा स्वयं ही मय के रूप में स्पुरित होगा उस स्फूरण को परिपश परिदर्शन कहा है परिपश्यंति का है अर्थ होता है परिदर्शन दृष्ट धातु का है पश्यंती रूप है न प्रथमा बहुवचन उपसर्ग है वो उपसर्ग बता रहा है परिपूर्ण वस्तु को और वो केवल अपने हृदय में मात्र नहीं अनुभव होता उसका कि मैं हृदय देश मात्र में हूँ परितह, अने है परिता यानी देशतः कालतः वस्तुतः अपरिचिन्नम यह परिशब्द का अर्थ है वो तत्व हैं निर्विशेष ब्रह्म उसमें देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिचिन्नता नहीं है और वह पशन्ती का अर्थ है आत्मना उपलब्धनते आत्मरूप से उपलब्ध करता है मतलब वह वस्तु उनके मैं के रूप में हृदय में स्वयं ही स्फुरित होती है उसे स्फुरित करने के लिए अलग से वृत्तिथ चिदाभ की आवश्यकता नहीं है वृत्ति ने तो शास्त्र आचार्य उपदेश जनित वृत्ति ने तो अज्ञान को दूर कर दिया और वो स्वयं ही स्पुरित हुआ मैं स्वयं प्रकाश ब्रह्म हूँ ऐसा स्पुरन होगा ये परिपश परिदर्शन है वो विज्ञान का फल है विज्ञान है परमात्मिका वृत्ति और वह तद विज्ञान में जो तत्शब्द है वह आत्म तत्व को बता रहा है यानी आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बता रहा है आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का परामर्शक है शब्द, औपाधिक स्वरूप का नहीं निरूपाधिक स्वरूप का वो आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप कैसा है जिसका शब्द से परामर्श होना है तो वो बताया आनंद रूपम अमृतम यद विभाति का कर्ता बताया यो यानी यत विभाति जो भास रहा है भांत है किसी से भाषित नहीं हो रहा है यत भाष्यते प्रकाश्यतें ऐसा नहीं कहा यद विभाति विभाति का अर्थ है भास रहा है प्रकाशित हो रहा है किससे अपने से ही तो इसलिए विभाति के कर्ता के रूप में यद शब्द से ग्राह्य निरुपाधिक ब्रह्म को यहाँ पर रख करके श्रुति बता रही कि वो स्वयं प्रकाश है दिव्यो ही अमूर्त पुरुष उसमें दिव्य शब्द का अर्थ स्वयं प्रकाशी है ना? वही दिव्य पुरुष का आत्म रूप से अनुभव यहां पर हो रहा है इसलिए वो स्वयं प्रकाश यद्विभाति से बताया गया चिद्रूप अमृत शब्द से बताया गया उसे सद सदरूप अमृत का अर्थ है अविनाशी अविनाशी जो होता है वो सत होता है जो सत है उसका विनाश नहीं होता ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतह जो सत है उसका अभाव नहीं होता और अमृत शब्द का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता जिसका ध्वंसाभाव नहीं होता वह है अमृत का मतलब सत विभाति से बताया गया चित्त और आनंद शब्द तो स्वयं ही है, है। का अर्थ है तत्शब्द से ग्राह्य जो ब्रह्म का निरुपाधिक स्वरूप है वह कैसा है जो उपाधि विनिर्मुक्त है वो वह सचिद आनंद है तो यद नंद नन, ऐसा लगा सकते यद सच्चिदानंदम तत् धीरा विज्ञान परिपश्यती तो सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म हैं उस ब्रह्म का अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से अज्ञान अज्ञानिवृत्त होने पर स्वयं ही आत्मरूप से लाभ प्राप्त करते हैं कौन विवेकी जो अध्यात्म उपाधि तथा अधिदेव उपाधि से विविक्त चेतन है वही तो तत्वमसी वाक्यर्थ है उस तत्वमसी वाक्यर्थ का मैं के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त होता यानी वो स्वयं ही स्पुरत होता अभी तक वो अपने से भिन्नता भाष रहा था, था। यद विभा अब मय के रूप में भासता है जब अज्ञान दूर होता है तो इस प्रकार ये ज्ञान हो गया तो फिर ज्ञान का फल तो है जिसका वर्णन अष्टम मंत्र में आ रहा है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया इत्यादि से लेकिन इस मंत्र का भाष्य थोड़ा बाकी है उसे देखिए कहाँ तक की चर्चा हुई है स एष सर्वज्ञ एवं महिमा देव यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं हाँ यानी शेष महिमा भुवि यहाँ तक की चर्चा हो गई है मूल मंत्रस्थ व्याख्यान रूप भाष्य की अब दिव्य ब्रह्मपुरे हैेश इत्यादि जो वाक्य हैं मूल मंत्र में उसकी व्याख्या भाषकर भगवान प्रारंभ करते हैं दिव्य शब्द का अर्थ करते हैं दिव्य यानी द्योतनती ये दिव्य हृदय का विशेषण है ब्रह्मपुर का दिव्य सप्तमी है ब्रह्मपुरे भी सप्तमी है तो ये ब्रह्मपुरे का विशेषण है दिव्य और ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ बताया जाएगा हृदय तो हृदय दिव्य है तो हृदय में दिव्यता स्वतः नहीं है दिव्य शब्द का अर्थ है द्योतनवान द्योतनमान का अर्थ है प्रकाशमान वो जो प्रकाश है प्रकाशवान में प्रकाश हृदय का वो तो स्थूल शरीर का ही एक अंश तो है तो मांसपिंड है वो तो भौतिक है इसलिए उसमें स्वतः प्रकाश नहीं होगा किंतु उसमें प्रकाश है स्वतः प्रकाश वाला जो ब्रह्म है प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति के कारण ब्रह्म चिद रूप से कहीं अभिव्यक्त हुआ है स्पष्ट रूप से तो हृदय में अभिव्यक्त हुआ है तो जैसे जल में औष्णीय अग्नि के संपर्क से हैं आरोपित हैं ऐसे ही ब्रह्मपुर शब्दित हृदय में दिव्यता द्योतनवत्ता स्वतः नहीं है जल में अग्नि संपर्क से आरोपित औषणे के तरह हृदय में द्योतन वत्ता आरोपित हैं स्वतः द्योतन स्वरूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति के कारण ब्रह्म ब्रह्म की जहाँ अभिव्यक्ति हुई उसे भी दिव्य कहा जा रहा है वास्तविक रूप से तो दिव्य है ब्रह्म तो क्या हाँ? हाँ? क्या कह रहे हैं हाँ? यहाँ हरद आकाश ब्रह्म नहीं है वो तो दहर विद्या में है यहाँ हृदय जो अवकाश उसको बताया जा रहा है ब्रह्माभिव्यक्ति का स्थान बुद्धि का गोलक हृदय यौमन शब्द से आकाश को भी लिया जा रहा है लेकिन आकाश शब्द वहा यहाँ अवकाश के लिए है ब्रह्म स्वरूप के लिए नहीं आकाश शब्द का अर्थ सर्वत्र ब्रह्म ही नहीं है ना? हृदय आकाश कहने से परमात्मा ही होता ऐसा नहीं वो दहर आकाश जो है दहर विद्या के प्रकरण में वहाँ आकाश शब्द परमात्मा के लिए है यानी। ना यहाँ तो योमन शब्द का तो अर्थ है छिद्र जो अवकाश वो मांसपिंड के बीच में जो अवकाश है वो कमल के आकार का मांसपिंड है हृदय और उसमें जो अवकाश है उसमें बुद्धि है और उस बुद्धि में अभिव्यक्त है चैतन्य ब्रह्म इसलिए ब्रह्म की अभिव्यक्ति हृदयस्थ बुद्धि में होने से हृदय को भी दिव्य कहा जा रहा है नहीं तो पहले तो दिव्य कहा गया है पुरुष को दिव्यो हमूर्त पुरुष सबाभ्यंतरो इत्यादि मंत्र में दिव्य तो यानी दि स्वतः प्रकाशमान ब्रह्म है और यहाँ हृदय को कहा जा रहा है का अर्थ है स्वतः प्रकाशमान ब्रह्म की संनिधि वहां होने से हृदय में तो हृदय भी दिव्य हो गया दिव्य ब्रह्म के सानिध्य से उसे दिव्य कहा गया लाल पुष्प की सन्निधि से स्फटिक जैसा लाल हुआ लालसा प्रतीत हुआ ऐसे हृदय भी दिव्य ब्रह्म की अभिव्यक्ति के कारण दिव्य हैं इस दृष्टि से कहते हैं कि दिव्य यानि द्योतनवती सर्व बौद्ध प्रत्यय कृत द्योतने ब्रह्मपुरे तो सर्व बौद्ध प्रत्यय हैं बौद्ध कहते हैं बुद्धि के परिणाम को बौद्ध तो बुद्धि के परिणाम रूप जो समस्त प्रत्यय हैं यानी वृत्तियां हैं प्रत्यय शब्द का अर्थ वृत्ति वृत्ति किसकी तो, किस तो बुद्धि की और एक दो वृत्ति तो कहा एक दो वृत्ति नहीं सर्व तो प्रत्यय के दो विशेषण हो गए बौद्ध और सर्व बुद्धि के परिणाम रूप समस्त जो प्रत्यय यानी वृत्तिया समस्त बुद्धि वृत्तियां ये सर्व बौद्ध प्रत्यय शब्द का अर्थ रहेगा और उन प्रत्ययकृत जो दोतन जो भी बुद्धि वृत्ति होती है वह चिदाभाष से युक्त ही होती है चिदाभास रहित नहीं होती है ना हाँ तो बुद्धि वृत्ति चिदाभास युक्त होने से और ये बुद्धि का परिणाम है बुद्धि का व्यापार और कोई भी सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व सब व्यापार हो पाता है तभी जब स्वगोलकस्थ होता है नेत्र इंद्रिय अपने विषय रूप का ग्रहण यानी दर्शन कर पाता है दर्शन रूप व्यापार यदि इस गोलक में स्थित हो और ये गोलक ना हो जो जन्मांध होते हैं प्रज्ञा होते हैं वो हर एक जन्म में प्रज्ञा ही होते हैं क्या सभी जन्म में जन्मांध ही रहेंगे क्या आपको पूछ रहा हूं इसका उत्तर नहीं दे सकते इस प्रश्न का सभी जन्म में जन्मांध रहेंगे ऐसा तो नहीं है वो तो किसी एकाध जन्म दो जन्म में जन्मांध रहेंगे बाकी तो वो सचक्षु रहेंगे वो बीच में कहा से आएगा उनके पास चक्षु चक्षु इंद्रिय तो चक्षु इंद्रिय तो जन्मांध का भी होता है गोलक खराब होता है जन्मतही गोलक नहीं बन पाता इसलिए बिना गोलक के वो निर्व्यापार ही रहता जब पूर्व शरीर से आया जन्मांध शरीर जो हुआ तो उस पूर्व शरीर में तो सचक शुष्क था वो जन्मांध होता है किसी किसी की बड़ी बुरी आदतें होती हैं ना दूसरों को तकलीफ देने में आनंद आता है कई लोग होते हैं अपने शत्रु को आंखें फाड़ देता है उनकी आँखों में सुईयां डाल देता है अंधा बना देता है ना वो फिर जन्मते ही अंधे हो जाता है तो जिस समय जन्म में दूसरों की आंखें निकाल रहे थे अंधा बना रहे थे उस समय उनकी तो आंखें थी ना इंद्रिय थी और जब ये जीवात्मा निकलता है एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर की यात्रा करने के लिए तो इन सब को लेकर के साथ में जाता है ना मन सष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती शरीरम यदो आपनोती के अनुसार साथ में लेकर के जाता है तो पूर्व शरीर से जब निकला तो चक्षु इंद्रिय वहीं छोड़ दिया ऐसा नहीं है अगले शरीर में काम नहीं आना है इसलिए छोड़ दे ऐसा नहीं वो सब तत्व होने से साथ में आ जाते हैं सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व है ना वो रहेगा लेकिन उसका गोलक नहीं विकसित होगा जन्मांधगा गोलक विकसित न होने से वह पूरा जन्म कार्य नहीं कर पाएगा कुछ भी आ, दर्शन रूप व्यापार नहीं कर पाएगा लेकिन गोलक तो इंद्रिय तो रहेगी ना इंद्रिय रहती है सबकी अपनी अपनी तो ये जो हर एक ऐसे स्थूलयोनी जो स्थावर यौनी है वृक्षादि उनमें भी सब रहता है सभी इंद्रियां हैं जब वृक्ष यौनी से निकल करके उनको जंग मानव बनना होगा तो यहाँ तो सभी इंद्रियां विकसित हैं ना तो सभी इंद्रिय के गोलक होने से सभी वो होगी वहीं से आएगी यहाँ बीच में कहीं से नहीं मिलती है वो तत्व तो होने से इसलिए सब में रहती है लेकिन चक्षु इंद्रिय जैसे रूप ग्रहणात्मक व्यापार कर पाता है अपना गोलक हो तब नहीं तो जन्मांध का भी गोलक तो होता गोलक नहीं होता चक्षु इंद्रिय तो होती है गोलका गोलक के अभाव में चक्षु इंद्रिय होने पर भी उसकी रूपदर्शनात्मक वृत्ति नहीं होती व्यापार नहीं होता ऐसे बौद्ध प्रत्यय शब्दित बुद्धि का व्यापार वह बुद्धि अपने गोलक में स्थित होगी तभी होगा और जो भी बुद्धिवृत्ति बनेगी वो चिदाभास से युक्त ही होगी इसलिए समस्त बुद्धिवृत्तियाँ चिदाभास युक्त होने से चित प्रतिबिंब से युक्त होने से वह भासमान रहेगी चेतन तो स्वयं भासमान और वृत्तियाँ भी उस चेतन के संपर्क से भासमान रहेगी भले ही जड़ बुद्धि की वृत्ति है और वह वृत्तियाँ हृदय में बन रही हैं हृदयस्थ बुद्धि में बन रही हैं इसलिए वृत्ति निमित्तक जो द्योतन है प्रकाश है वो हृदय में भी होगा अतः हृदय को दिव्य कहा गया ये कहते हैं कि सर्व बौद्ध प्रत्यकृत द्योतने यानी समस्त बुद्धिवृत्ति निमित्तक जो प्रकाश वो प्रकाश है जिसमें ऐसा ये ब्रह्मपुर है ब्रह्मपुरे में पूर्ण विराम जो हैं वो जरूरत नहीं ब्रह्मपुर की व्याख्या है आगे ब्रह्मणों अत्र चैतन्य स्वरूपेण नित्य अभिव्यक्तवात तो हृदय को ब्रह्मपुर क्यों कहा जा रहा है तो कहते इसलिए हृदय को ब्रह्मपुर कहते हैं कि अत्र यानी हृदय ब्रह्मणों चैतन्य स्वरूपे नित्य अभिव्यक्तवात तो ब्रह्म जो है अपने चैतन्य स्वरूप से हमेशा अभिव्यक्त है क्योंकि बुद्धि है यानी अंतकरण है तो वह किसी न किसी अपने परिणाम से युक्त होकर के ही रहेगा निर्वृत्तिक मन नहीं होता है न अंतकरण में जागृत स्वप्न में विक्षेपात्मिका वृत्ति रहती है सुसुप्ति में लयात्मिका वृत्ति रहती है लेकिन वृत्ति तो रहेगी ही निर्वृत्ति अज्ञान है जब तक मनोनाश नहीं होता है तब तक कोई ना कोई वृत्ति मन में जरूर होगी ही होगी <coughs> निर्वृत्तिक नहीं रहेगा मन उसको लय वृत्ति कहा जाता है उसको कहते हैं लय वृत्ति उसको लय कहा गया है तो वृत्ति रहेगी ही निर्वृत्तिक मन नहीं होगा इसलिए और वृत्ति है तो ब्रह्म उसमें अभिव्यक्त होगा ही तो ये कहते अत्र अत्रि हृदय और हृदय में यानी हृदय रूपी गोलकस्थ बुद्धि में चैतन्य स्वरूपेण ब्रह्मनो नित्य अभिव्यक्तवात तो हृदयस्थ बुद्धि के वृत्ति में ब्रह्म अपने चित स्वरूप से हमेशा अभिव्यक्त होता सुसुप्ति के समय भी अभिव्यक्त होता इसीलिए तो सुसुप्ति में भी चिदाभास रहता इसलिए तो कोई अंतिम यात्रा निकालने की तैयारी नहीं करता है न सोए हुए व्यक्ति की व्यवहार तो वो भी नहीं कर रहा है व्यवहार मृत शरीर भी नहीं कर रहा मृत शरीर को भी मालूम नहीं है कौन कौन बैठे मेरे पास रो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं गप्पे कर रहे हैं कि रो रहे ये मृत शरीर को भी मालूम नहीं है और जो गहरी नींद में है उसको भी मालूम नहीं है इसलिए मृत शरीर और सुसुप्त शरीर एक जैसी हैं लेकिन एक में चिदाभास है और एक चिदाभास रहित है अतः चिदाभास हैं तो जीवित है वहाँ ब्रह्म अभिव्यक्त हैं क्योंकि ब्रह्म को अभिव्यक्त करने वाली बुद्धि स्थित है और वो बुद्धि निकल गई तो चिद रूप से ब्रह्म की अभिव्यक्ति वहां नहीं रहेगी और जब चिदाभास नहीं रहेगा तो फिर अंतिम यात्रा की तैयारी हो जाती है मृत घोषित किया जाता है तो बुद्धि है तो चिदाभास रहेगा ही रहेगा सुसुप्ति में भी और चिदाभास है तो द्योतन रहेगा ही चिदाभासी ही द्योतन है और वो अपने गोलकस्थ बुद्धि में ही होता है यानी हृदय स्थ बुद्धि में ही होगा इसलिए हृदय को दिव्य ब्रह्मपुर कहा गया तो ब्रह्मणों अत्र चैतन्य स्वरूपे नित्य अभिव्यक्तत्वात् ब्रह्मण पुरम कोन तो हृदय पुंडरिकम हृदय कमल ब्रह्म का पूर है ब्रह्मपुरे हृदय ये योमनी कानवह वै ये विधिकरण सप्तमी है समानाधिकरण सप्तमी तो थी दिव्य और ब्रह्मपुरे में समानाधिकरण सप्तमी होने से सप्तमेन्त तो दोनों पदों का एक अर्थ निकला है हृदय दिव्य शब्द भी हृदय की विशेषता बता रहा है द्योतनवान है करके और ब्रह्मपुरे यह सप्तमें तो शब्द भी हृदय को ही बता रहा है तो समानाधिकरण जो पद होते हैं उनका एक अर्थ निकलता है और एक वाक्य में अनेक समानाधिकरण पद होंगे वो तो उस एक अर्थ की विशेषताओं का वर्णन करेंगे एक विशेष्य होगा और बाकी विशेषताओं का वर्णन करेगा ब्रह्मपुर विशेष्य का वाचक है हृदय का और उसकी विशेषता बता रहा है दिव्य शब्द और यौमनी ये भी अंत है लेकिन वह समानाधिकरण सप्तमी नहीं है इसलिए दिव्य ब्रह्मपुरे ये अंत दो पद जिस अर्थ को बता रहे हैं उसी अर्थ को यह यौमनी अंत पद नहीं बता पाएगा समानाधिकरण न होने से उसे वेदीकरण सप्तमी कहा जाएगा तो वेदीकरण होने से इसमें आश्रय आश्रयी भाव होगा जो दिव्य ब्रह्मपुर शब्दित हृदय हैं वह आश्रय हैं और उसमें विद्यमान हृदय कमल में विद्यमान जो योम हृदय ही योम नहीं है अवकाश नहीं है हृदय में जो अवकाश है वह अवकाश यहां पर दिव्य ब्रह्मपुरे यौमी शब्द से कहा जा रहा है तो ये कहते हैं कि तस्मिन यौमनी तस्मिन यौम और तस्मिन यौमनी आकाशे तो हृदय कमल में जो अवकाश है और उस अवकाश के अंदर हृदय कमलस्थ अवकाश के अंदर प्रतिष्ठित हैं हृदयांतर आकाश के अंदर प्रतिष्ठित हैं कौन ब्रह्म वो प्रतिष्ठित है का मतलब प्रतिष्ठित के तरह प्रतिष्ठित है प्रतिष्ठित का तो अर्थ होता आश्रित उस है के अंदर जो आकाश उस आकाश में वह वैसा आश्रित नहीं है जैसे कोई तकत पर बैठा है तो तकत आश्रय हुआ आश्रित हुआ उस पर बैठा हुआ व्यक्ति या सीलिंग से टंगा है पंखा तो सीलिंग हुआ आश्रय पंखा हुआ आश्रित ऐसा उस आकाश से टंगा हुआ होगा ब्रह्म ऐसा भी नहीं इसलिए भाष्कर भगवान प्रतिष्ठित के साथ लुप्त उपमा मूल में समझ करके युवा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हृदयपुंडीकम्यस्थ प्रतिष्ठितव उपलभ्य है तो कमल हृदयकमर्गत आकाश में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा होता है कौन उपास्य सर्वज्ञ उपा सर्वेश्वर मनोमय तथा प्राण शरीर नेता परमात्मा उपास्य परमात्मा है सगुण ब्रह्म है वह हृदय में प्रतिष्ठित सा प्रतीत होता है हृदय आकाश के अंदर आगे कहते हैं कि नहीं आकाशवत सर्वगतस्य गति रागति ही प्रतिष्ठा वा अन्यथा संभवति <coughs> कहते हैं जैसे आकाश कहीं पर भी प्रतिष्ठित नहीं है सर्वत्र हैं लेकिन कहीं आश्रित हो कोई पदार्थ विशेष आकाश का आश्रय बना हो ऐसा नहीं तो सर्वगत होने से आकाश की जैसे गति यानी कहीं गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं आना या कहीं स्थित होना नहीं बनता वो सर्वगत होने से व्यापक होने से और उस आकाश से भी अधिक व्यापक हैं ब्रह्म निरतिशय व्यापक है देश देशत तो अपरिचिन्न है उस ब्रह्म में भी यह हृदय में प्रतिष्ठान जो बताया गया है यौमानी आत्मा प्रतिष्ठित इस वाक्य से वह अन्यथा न संभवती तो आकाशवत सर्वगतस्य सर्वगत है ब्रह्म और सर्वगत ब्राह्मण गति रागति प्रतिष्ठावा अन्यथा न संभवती बस उसको अभिव्यक्त करने वाली बुद्धि का गोलक हृदय अंतर्गत अवकाश है इसलिए जिस बुद्धि से वह अभिव्यक्त होता है वह बुद्धि वहाँ पर प्रतिष्ठित है तो यह भी प्रतिष्ठित सा प्रतीत होता है ऐसे मान ऐसा मानना छोड़ करके इस पद्धति को छोड़ करके इस प्रकार को छोड़ करके दूसरा कोई प्रकार अंतर हृदय रधे में हृदयस्थ आकाश में ब्रह्म को प्रतिष्ठित करने का है नहीं इसी प्रकार से ब्रह्म हृदय में प्रतिष्ठित हो सकता है और यो मनी आत्मा प्रतिष्ठित इसमें आत्मा शब्द का भी प्रयोग है तो आत्मा के विषय में कहते हैं आत्मा की व्याख्या करते हुए कि सही आत्मा तत्रस्थो <coughs> स यानी वो जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वज्ञ सर्ववीत सर्वेश्वर ब्रह्म है वही तत्रस्थ यानि हृदयस्थ हृदय आकाशस्थ जो ब्रह्म है वह आत्मा है प्राणी की वास्तविक स्वरूप है उसे मनोमय भी कहा जाता है अध्यात्म उपाधि में आ गया ना न इसलिए मनोवृत्ति भी रेव विभाव्यते इति मनोमय मन उपाधिवात् मन रूपी उपाधि वाला होने से उसे मनो में कहा गया क्यों तो कहते मनोवृत्ति भी रेव विभाव्यते तो मनोवृत्तियों से ही वह मनोवृत्तियां उसकी साक्षा है ना और वह मनोवृत्तियों का साक्षी है तो साक्षी के ज्ञान में साक्ष्य द्वार बन जाता है माध्यम बन जाता है जैसे पीनत्व दर्शन दिन में न खाते हुए पीनत्व दर्शन न दिखने वाले रात्रि भोजन का ज्ञापक बन जाता है रात्रि भोजन का साधन बन जाता है रात्रि भोजन के ज्ञान का साधन बन जाता है कोई व्यक्ति है कहता है मैं दिन में नहीं खाता हूँ और स्थूल है पीन हैं अच्छी वस्तु ये खाने वाला व्यक्ति जैसा होता है ऐसा है तो मानना होता है कि ये खाए बिना तो संभव नहीं है शरीर का ऐसा होना तो वह दिन में नहीं खा रहा है तो रात में खाता तो उसके रात्रि भोजन को आपने आंख से तो देखा नहीं लेकिन शरीर की रिष्टता पुष्टता देख करके अर्थापत्ति प्रमाण से यह निश्चय कर लिया कि ये दिन में नहीं खाता रात में खाता है ये निश्चय कर लिया दिन में नहीं खाता है ये ज्ञान तो हुआ उसके बोलने से उसके साथ रह करके महीनों तक देखा कि दिन में बिल्कुल नहीं खाता और रात में फिर खाता है रात में अलग कमरे में सुलाता है, आपको वो अलग सोता है तो रात में खाएगा तो रात्रि खाना अपने देखा नहीं लेकिन उसकी शरीर की स्थिति को देख करके निश्चय हुआ रात्रि खाने का जैसे ऐसे साक्षी को आप यद्यपि वो स्वयं प्रकाश है लेकिन स्वयं प्रकाशत्व रूपे ने उसका निश्चय करने के लिए तो बिल्कुल तदाकार वृत्ति हो तब वो स्वयं प्रकाश के रूप में भाषित होगा नहीं तो वो सहसा देहादि से अतिरिक्त आत्मा का बहुत लोग अभाव ही मानते हैं ना, थी एक कुछ लोग कहते हैं कि संसार में कार्यक्रम संज्ञा से अलग आत्मा नाम की कोई वस्तु है नहीं ये नचिकेता निका ना कुछ वैदिक लोग कहते हैं कि देहादी से कार्यक्रम संज्ञा से अलग भी आत्मवस्तु है बहुत से कहते हैं कि नहीं है तो वो जो देहादी संज्ञा से अलग आत्मा है उसका निश्चय सहसा लौकिक प्रमाणों से नहीं होता वो वेद गोचर है और वेद का अध्ययन जिन्होंने नहीं किया है वेद प्रमाण पर आस्था जिनकी नहीं है लौकिक प्र, लौकिक प्रमाण का विषय है नहीं वो तो उसे तो नास्ती कहेंगे तो उनको भी युक्ति से अलग दिखाने के लिए क्या होगा कि मन की जो वृत्तिया है वो कोई भी अज्ञात नहीं है जानी जाती है ओंकारेश्वर वाले महाराज जी क्या करते थे ना? आप घने अंधकार में बैठे हैं अमावस्या के दिन आपको अपने आँख के पास ऐसे हाथ किया है तो अंगुलिया भी नहीं दिख रही है ऐसा घना अंधकार है लेकिन उस अंधकार में भी बाह्य कोई प्रकाश का साधन नहीं है मन के अंदर एक वृत्ति उत्पन्न होती है कोई संकल्प होता है वह अज्ञात नहीं रहता उस घने अंधकार में भी बाह्य प्रकाश का कोई साधन नहीं है तब भी वो दिख जाता एक छोटी से छोटी संकल्पात्मिका वृत्ति भी अज्ञात नहीं रहती वो जानी जा रही है वो किस प्रकाश में जानी जा रही है तो वह उसको जानने वाला और उसके जानने में आने वाली जो वृत्ति जैसे हमारे जानने में आने वाला हमारा दृश्य घट हमसे भिन्न है हम घट के दृष्टा घट से अलग है दृश्य से दृष्टा अलग हुआ करता है साक्ष्य से साक्षी अलग हुआ करता है तो वहाँ मनोवृत्ति दिखी उस मनोवृत्ति को देखने वाला कोई ना कोई चेतन है वह मनोवृत्ति से अलग है ये निश्चय होता है ना, नो हर मनोवृत्ति दिख रही है प्रत्येक मनोवृत्ति का बोध हो रहा है इसलिए कहते हैं मनोवृत्ति भी रेब विभाव्यते विभाव्यते यानी अभिव्यज्यते मनोवृत्ति से वह अभिव्यक्त होता है जाना जाता है वो कैसे जाना जाएगा उसकी साक्ष्य बन करके मनोवृत्तियाँ उसकी दृश्य बन करके अपने दृष्टा का ज्ञान कराती है बाह्य कोई प्रकाश नहीं तब भी वह जानी जा रही है तो जिस प्रकाश स्वरूप चेतन प्रकाश स्वरूप आत्मा से जानी जा रही है वह आत्मा इन मनोवृत्तियादि से अलग हैं इस रूप में वो जानी जाएगी वो जाना जाएगा आत्मा इसलिए कहते हैं मनोवृत्ति भी रेव विभाव्यते मनोमय इसलिए उसे मनोमय कहा जाता है मन रूप उपाधि वाला होने से और प्राण शरीर नेता इस पद की व्याख्या आ रही है आगे इस पर चर्चा करते हम लोग कल